ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक अनुभूतियों की सत्यता स्वप्न और सत्य स्वप्न क्या है एक छोटे बालक ने अपनी माँ से एक स्वप्न के बारे में कहा जो उसने देखा था इस पर उसकी माँ ने पूछा बेटा स्वप्न क्या है बच्चे ने उत्तर दिया सोते समय दिखने वाला सिनेमा सब कई प्रकार के होते हैं कई अर्थहीन होते हैं कुछ हमारी इच्छाओं के प्रतिबिंब होते हैं तथा कुछ में उच्चतर आध्यात्मिक अर्थ होता है कुछ सपनों का अतीत से यहाँ तक कि हमारे पूर्व जन्मों के साथ संबंध होता है हमारे कुछ सपनों का अध्ययन करने पर हम पाएंगे कि उनमें होने वाली कुछ घटनाएं और उनमें मिलने वाले कुछ लोग वर्तमान जीवन के नहीं हैं कुछ सपनों का संबंध भविष्य से होता है 1940 में जब मैं स्वीडन में था मैं एक दिन इस बोध के साथ जागा कि मुझे देश से 2000 हज़ार बाहर भेज देना चाहिए और मैंने ऐसा ही किया कुछ दिनों बाद युद्धकालीन तत्कालिक व्यवस्था के रूप में एक कानून बना कि उस देश से केवल थोड़ी मात्रा में ही धन निकाला जा सकता है अब्राहम लिंक को हत्या द्वारा अपनी मृत्यु का स्पष्ट स्वप्न दिखा था जो उन्होंने दूसरों को बताया था कुछ स्वप्न हमारी छुपी इच्छाओं और वासनाओं के दो तक होते हैं कई स्वप्न सांकेतिक होते हैं उनकी व्याख्या आवश्यक होती है महानतम आधुनिक मनोविज्ञाओं में से दो फ्रायड और युग ने स्वप्नों को बहुत महत्व दिया है क्योंकि उन से रोगी की मानसिक अवस्था का पता चलता है परंतु उनकी व्याख्याएँ सर्वदा सत्य नहीं होती थी विशेषकर फ्रायड इस विचार से ग्रस्त थे कि सभी स्वप्न दमित काम वासना की अभिव्यक्तियाँ हैं यह बिल्कुल सत्य नहीं है लेकिन अपने स्वप्नों का अध्ययन करना तथा तो अपने मन के क्रियाकलापों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना लाभदायक है अपने सपनों का अध्ययन करने पर हम अपने व्यक्तित्व के एक भिन्न पक्ष से परिचित होते हैं हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हमने अपने आप को समझा था तो स्वप्न हमारे अत्यंत बुरे पक्ष को प्रकट करते हैं लेकिन यह भयभीत होने का कोई कारण नहीं है अपने बारे में सत्य की जानकारी से तुम्हें और अधिक बलवान तथा अपने दोषों पर विजय प्राप्त करने के लिए अधिक संकल्प होना चाहिए ाय स्वप्न चेतना की गहराई परतों से उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड नामक प्रसिद्ध कथा लिखने से पूर्व उसका स्वप्न देखा था 19वीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन रसायन शास्त्री केकुले ने बेंजीन की बनावट का आविष्कार किया था एक रात वे अंगीठी के पास जब ऊँघ रहे थे उन्होंने विभिन्न बनावटों के फार्मूलों को अपनी आंखों के सामने तैरते देखा अचानक उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ एक समृद्ध चक्र की आकृति के हैं मानो दो सांप एक दूसरे की पूछ निगलने का प्रयत्न कर रहे हों वे जाग उठे और बीच बची हुई सारी रात व्यंजन की वृत्तात्मक बनावट तथा अनुकम्पन के सिद्धांत को निष्पन्न करने में बिताई कुछ स्वप्न जीव की गहरी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को प्रकट करते हैं एक रात को स्वप्न में मैंने अपने गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी को पत्र में लिखा मैं सभी में परमात्मा के दर्शन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ स्वप्न में ही उन्होंने उत्तर दिया प्रत्येक अंश में पूर्ण को देखने का प्रयत्न करो सभी ससीम वस्तुओं में असीम को देखने का प्रयत्न करो कई दिनों तक यही मेरे ध्यान का विषय रहा था फिर आध्यात्मिक स्वप्न भी होते हैं जिनमें महान आध्यात्मिक सत्य उद्घाटित होते हैं स्वप्न में व्यक्ति को मंत्र प्राप्त हो सकता है अथवा दिव्य दर्शन हो सकता है स्वप्न में प्राप्त मंत्र प्राय गुरु प्रदत्त मंत्र ही होता है माँ शारदा तथा श्री कृष्ण के शिष्यों के जीवन में हमें इसके अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं स्वप्न में भगवान के रूप का दर्शन आध्यात्मिक जीवन में कठिन संघर्ष कर रहे साधक के लिए बहुत उत्साहवर्धक हो सकता है उस अनुभव का आनंद बहुत दिनों तक भले ही बना रहे लेकिन यदि वह जागृता अवस्था में उचित ध्यान तथा नैतिक शुद्धि की प्रेरणा प्रदान करे तो उससे अधिक को कोई लाभ नहीं होता उससे साधक को कोई लाभ नहीं होता कोई भी अनुभूति जब तक वह चेतनावस्था में न हो तब तक उसका बहुत कम आध्यात्मिक मूल्य है हमें उस ज्योतिष को अधिक महत्व देना चाहिए जिससे स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है वृदारण उपनिषद में इस अंतर ज्योति के विषय में एक अपूर्व वार्तालाप है एक बार महर्षि याज्ञवल्क राजा जनक के दरबार में गए राजा ने उनसे मानव जिस ज्योति की सहायता से कर्म करता तथा वस्तुओं को देखता है उसके बारे में प्रश्न प्रश्नावली की याज्ञवल्क ने समुचित उत्तर दिया उन्होंने पहले कहा कि सूर्य मानव के लिए ज्योति का कार्य करता है सूर्यास्त होने पर चंद्रमा चंद्रास्त होने पर अग्नि और अग्नि के प्रथमित्व होने पर ध्वनि ये एक के बाद एक मानव के लिए ज्योति का कार्य करते हैं अंत में राजा जनक ने पूछा सूर्य और चंद्रमा दोनों के अस्त होने पर अग्नि के शांत होने पर और ध्वनि के भी विलुप्त तो हो जाने पर हे याज्ञवर्ग मानव की ज्योति क्या है महर्षि ने उत्तर दिया आत्मा ही मनुष्य की ज्योति है दूसरी ज्योतियां बाहरी है तथा मानव को उसकी अवस्था में ही सहायता कर सकती है लेकिन स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में मानव आत्मा के प्रकाश से जानता और आनंद प्राप्त करता है वह किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होती परंतु अन्य सबको प्रकाशित करती है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में यह ज्योति अपने आप प्रकाशित होती है आधुनिक मानव सुसुप्ति को विश्राम का काल ही मानता है पाश्चात्य में गहरी निद्रा कभी दार्शनिक अनुसंधान या अंतर्निरीक्षण का विषय नहीं रही है लेकिन उपनिषदों में उपनिषदों में सुसुप्ति अवस्था के विषय में बहुत गंभीर चिंतन प्राप्त होता है बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है जिस प्रकार बाज या चिल्ल आकाश में उड़ने के बाद शांत होने पर अपने पंखों को समेट मोड़ नीड़ की ओर जाता है उसी प्रकार आत्मा उस अवस्था के लिए धावित होती है जहाँ सुसुप्ति में वह न तो कोई कामना करती है और न ही कोई स्वप्न देखती है इसी उपनिषद में आगे कहा गया है कि सुसुप्ति अवस्था में पिता पिता नहीं रहता माता माता नहीं रहती एक हत्यारा त्यारा नहीं रहता एक सन्यासी सन्यासी नहीं रहता उस अवस्था में व्यक्ति देखता सुनता चखता अथवा बोलता नहीं है क्योंकि इन सभी क्रियाओं के लिए एक अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है जबकि प्रगाढ़ निद्रा में जीव अनंत परमात्मा के साथ एक हो जाता है और विशुद्ध आनंद का अनुभव करता है तब एक विशाल जल राशि की तरह एक अखंड चैतन्य विद्यमान रहता है यह अवस्था मुक्ति की निकटतम अवस्था है लेकिन इन दोनों के बीच एक महान अंतर है गहरी निद्रावस्था में जीव निसंदेह अविमिश्रित आनंद का भोग करता है लेकिन इतना होते हुए भी वह अज्ञान और बंधन में रहता है नींद से जागने पर वह अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर सभी पुराने दुखों और ससीमताओं का अनुभव करता है हमें गहरी सुसुप्त के अनुभव को सचेतन रूप से प्राप्त करना चाहिए सेंट फ्रांसिस्को के एक रविवासरी स्कूल की एक कथा अध्यापिका अपनी क्लास के छोटे बच्चों से कह रही थी कि सभी मनुष्य भगवान की संतान है एक छोटे बच्चे ने पूछा अलकटरा जेल के बुरे लोग भी क्या भगवान की संतान है अध्यापिका असमंजस में पढ़कर कुछ समय तक मौन रही तब एक चतुर छोटी बच्ची ने उत्तर दिया हाँ वे भी भगवान की संतान है लेकिन वे यह नहीं यह जानते नहीं हैं सुसुप्ति में हम भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं लेकिन जागने पर हमें इस बात का पता नहीं रहता अपने दैवी स्वरूप को भूलकर हम हर संभव मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण हम इस संसार में आए हैं जो एक जेल खाने के समान है गहरी निद्रा के कुछ अंश को उसकी स्थिति को प्रयत्नपूर्वक हमारे ध्यान के समय बनाना चाहिए आध्यात्मिक अनुभूति से हमें सुषुप्ति का पूर्ण विश्राम शांति और आनंद प्राप्त होता है और साथ ही परम ज्ञान पवित्रता और पूर्णता की। एक बार श्री रामकृष्ण के महानतम शिष्य में से एक स्वामी प्रेमानंद बेलोर मठ के देवालय के में ध्यान कर रहे थे शीघ्र ही वे समाधि स्थ हो गए एक नवीन ब्रह्मचारी ने उन्हें जागृत करने का प्रयत्न किया लेकिन वह असफल रहा बहुत समय बाद जब स्वामी प्रेमानंद सामान चेतना अवस्था में लौट आए तब उस अनभिज्ञ युवक ने उनसे पूछा महाराज क्या आप सो गए थे महान स्वामी ने एक बंगाली भजन गाते हुए उत्तर दिया मैंने निद्रा को नेत्रित कर दिया है वे जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के परे अति चेतना चेतनावस्था में चले गए थे स्वामी सुरानंद जी ने अपने निद्रा जय के बारे में कहा था वे निद्रा को देखना चाहते थे सभी विचारों को शांत करने के बाद वे निद्रा में नींद होने को होते तब वे अपनी इच्छा शक्ति की सहायता से जागृत रहते इस तरह अभ्यास करते करते उन्होंने पाया कि उनकी नींद बहुत कम हो गई है तथा तो ब्रह्म और उनके बीच एक बहुत बारीक अंतर रह गया है वे अति चेतना चेतनावस्था के कगार पर पहुंच गए थे